शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता स्त्री हो या पुरुष जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है ऐसी महर्षियों की मान्यता है जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है अपने सेवक को दिया हुआ दान एक चौथाई फल देने वाला होता है विप्रवरों जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनतापूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर दस वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है वही दान यदि वेद ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्षों वर्ष से दस वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है शिला और उच्च वृत्ति से कोशकार कहते हैं उच्च कड़स आदानम शिलम शिला और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है क्षत्रियों का सौर से कमाया हुआ वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है गौ आदि बारह वस्तुओं का चैत्र आदि बारह महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए गौ भूमि तिल सुवर्ण घी वस्त्र धान्य गुड़ चांदी नमक कोहड़ा और कन्या ये ही वे बारह वस्तुएं हैं इनमें गोदान से कायिक वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है ब्राह्मणों भूमि का दान इोक और परलोक में प्रतिष्ठा आश्रय की प्राप्ति कराने वाला है तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है स्वर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीरदायक है घी का दान पुष्टिकारक होता है वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है ऐसा जानना चाहिए धान्य का दान अन्य धन की समृद्धि में कारण होता है गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है चांदी के दान से वृद्धि होती है लवण का दान भोजन की प्राप्ति कराता है सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है विज्ञ पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है ब्राह्मणों वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है